ओम पूर्णवद पूर्णमदर्णर्णश्य पूर्णश पूर्णमाधा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शातिशा यहाँ तक विचार हुआ था अन्य साधनों से उत्पन्न आत्मबोधि एक साक्षात मोक्ष का साधन है दृष्टांत दिया इंधनादि के द्वारा प्रदीप्त अग्नि भोजन का अर्थात पाक का साधन है वैसे ही आत्मज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता ये बता दे आप आगे संशय होता है क्या कर्म के द्वारा अज्ञान का नाश नहीं होता है यदि नहीं होता कारण क्यों आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है उसके लिए बता रहे तीसरे श्लोक में आचार्य कर्मा न विद्या कर्म कर्मा अविरोध होने से कर्म मतलब विरोध ना होने से क्योंकि कर्म भी अविद्या का कार्य है इसलिए कर्म भी अविद्या है अतः अविद्या रूप कर्म अर्थात अविद्या का कार्य रूप कर्म कारण अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का समान स्वभाव है विरोध नहीं जिस प्रकार जल जल को नष्ट नहीं कर सकता अग्नि अग्नि को नष्ट नहीं कर सकती क्योंकि विरोध नहीं हाँ जल अग्नि को नष्ट कर सकते तो इसी प्रकार अविरोधी होने से अर्थात विरोध ना होने से कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते ना विद्या में निबंधता जैसा अंधकार अंधकार को नहीं हटा सकता वैसा ही कर्मरूप अंधकार अज्ञान रूप अंधकार को नहीं हटा सकता अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा किंतु विद्या विद्याम निहंते जैसा प्रकाश अंधकार को हटा देता है प्रकाश आने पर वहां अंधकार नहीं रहता है वही सही विद्या विद्या है प्रकाश या विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या अविद्याम अविद्याहती उस अविद्या को नष्ट कर देगी कैसा तेज तिरा संग जैसा तेज अंधकार तो समुदाय को नष्ट कर डालती वैसा ही विद्या अविद्या को नष्ट कर सकती है इसलिए चाहे तो कोई भी कर्म हो लौकिक कर्म हो शास्त्रीय कर्म हो, वो कभी भी अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता शास्त्रीय कर्म भी हो लौकिक कर्म हो अज्ञान का कार्य है कार्य कभी कारण को नष्ट नहीं कर सकते किन्तु गुरु के द्वारा प्राप्त हुई शास्त्र ज्ञान है पराविद्या है ब्रह्म विद्या है वही अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। अतः यहाँ आत्मबोध अर्थात आत्मा को बोध करवाने वाली जो विद्या बता रहे आगे जो बता रहे आत्मा तो व्यापक है तो परिछिन्न क्यों हो गया कारण क्या है ये बता दे चौथे श्लोक में परिचिन्न इवाज्ञा तेषति केवला स्वयं प्रकाशतेशात्मा मेघा शुभानिवा परिछिन्न इवा अज्ञा अज्ञान के कारण आत्मा परिचिन्न छिन्न सा यद्य वो अपिन्न है देशता कालता वस्तुता तेनों से अपरछिन्न ऐसा अपरछिन्न आत्म परिचिन्न सा होता है कि अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण परिचिन्न जैसा होता है परिछिन्न एवं अज्ञात तेवल तन्नाशे, तन्नाशे अर्थात अज्ञान का नष्ट होने पर केवल आत्मा स्वयं रहता है अज्ञान जब तक है वो परिचि जैसा भान अज्ञान नष्ट होने पर केवल आत्मा स्वयं रहता है स्वयं प्रकाश तेमा स्वयं प्रकाश तो है ये। स्वयं प्रकाश का मतलब है अपरोक्ष सति अवेद्य सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व जो अवेद्य है अवेद्य का मतलब है ज्ञान का विषय ना हो उसको बोलते अवेद्य ज्ञान का जो विषय बनता है उसको वेद्या कहते और ज्ञान का विषय नहीं है वो अवेद्य है तो अवेद्य सती अपक्ष व्यवहार योग्यत्व अपरोक्ष अतः प्रत्यक्ष व्यवहार का योग्य होता है मई हूं ईश्वर का आत्मा मतलब ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा ज्ञान होने से ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं बनता है इसलिए अवैध हो गया और अपरोक्ष व्यवहार होता है मैं हूं करके घट नहीं है पट नहीं है मट नहीं होता है मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं होता इसलिए वो अपरोक्ष व्यवहार इसलिए स्वयं प्रकाशित है वो स्वयं प्रकाश है कभी अज्ञान रूप बादल हटने के बाद जब तक अज्ञान है तब तक बोलते हैं मैं अज्ञानी हूं मैं मूर्ख हूं मैं अमुक का पुत्र हूँ ये व्यवहार होता है। स्वयं प्रकाशित है आत्मा कैसा मेघा पाए अंशु मानि वे एग्जाम्पल है जिस प्रकार मेघ अर्थात बादल हट जाने पर अंशुमान बोलते सूर्य स्वयं प्रकाश भाषता है ऐसा तो पहले भी प्रकाश स्वरूप था बादल ने आके बीच में व्यवधान डाल दिया अंधकार बना दिया छाया बना दिया तो बोलते सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहे अंधकार हो गया ऐसा व्यवहार करते और बादल हटने के बाद बोलता रहे अभी सूर्य प्रकाशित हो रहे व्यवहार वैसा ही अज्ञान रूप बादल जब तक है तब तक आत्मा परिचिन्न है आत्मा का बोध नहीं होगा आत्मा का अनुभव नहीं होगा व्यक्ति दुख की होगा और अज्ञान रूप बादल हट जाएगा तो आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से भान होने लगा हो, होने लगेगा सारा अज्ञान के द्वारा होने ना वाला दुख भी निवृत्त होगा तो इसलिए यहाँ आत्मबोध की आवश्यकता है ये बता रहे भगवान भाष्य ओम शांति शांति शांति हे।